प्रथमं सूत्रं रचनानुपपत्तेश्च न अनुमानम् अथवा न आनुमानम् अत्र अनुमानेन प्रकल्पितं यत् प्रधानं तत् जगतः कारणं न भवति कुतः रचनायाः अनुपपत्तेः जगतः निर्माणस्य अनुपपत्तेः प्रधानं जगन्निर्मातुं न असमर् न समर्थम् इति सूत्रार्थः साङ्ख्यानां पूरु एवं अस्ति यत पूर्वपक्षमस्त स्वरूपेण अच्छा सांसत दृष्टि अंख्यादी घटशरावादय सभी मृदात्मना अन्वता मृत साम कारण बाह्याध्याक पदार्थु सुखदुःखमोहात्मात्मकमोहात्मकत्वम् अन्वितं तत्र सुखदुःखमोहात्मकं सामान्यं प्रधानं त्रिगुणात्मकं मृत्वत् अचेतनं चेतनस्य पुरुषस्य अर्थं साधयितुं स्वभावेनैव विचित्रेण विविधाकारेण तत् परिणमते तेषां साङ्ख्यकारिकायाः एक्लोक विभागा भेदा पिमावया शक्ति प्रवृत्तेश कार्यकारण विभागा्य कारणमस्त प्रधान साधक वाक्य भेद सर्वे पिछता सर्वे भेदा परस्पर संसा प्रधानमंत्री शक्ति प्रवर्तने अतः कार्यगार दृश्य है इदं प्रधानमंत्री विश्व न विभक्त अतः एक अचेतन सबस प्रपंच से अचेतनमें भवित दृष्ट अदृष्ट अ्रीयते अतः सांख्याना सर्वोप्रिगुणात्मक सत्जस्तमोप अतः असमोपात्त्मक प्रपंच से अचेत प्रधानमेव क ईश्वर कारण भवित चेतन तूपक्षा अष्यक्रीय दृष्टन एक लोके घटशरावादीना मृदाद अचेतन क्य साम एवमेव सर्वस्यापि अचेतनमेव कारणं भवेदिति अत्र वयं दृष्टान्तेनैव एतस्य निराकरणं कुर्मः कथं लोके यत्किमपि अचेतनं चेतनेन अनधिष्ठितं सत् यत्किमपि कर्तुं समर्थं न दृष्टं स्वातन्त्र्येण लोके बृहत् बृहत् महांति गृहा सी प्रादादय सी प्रज्ञावंतिल इद्म एवं निर्मात आलोच्य अनतर तर निर्माणय प्रयतने निर्माण साधना संग्रहण तथा इदंख जगत नाकर्म फलोप्यम बाह्य पृथिव्यादी विदे तथा आनंदर आध्यात्मिकं विद्यते। आध्यात्मक शरीरादीच विद्य उभयकर्माधिष्ठानम प्रज्ञाव संभावितम शिल ऊहिमी अशक्य कथम एत जगन् निर्मात अतः ईदृश कथम अचेतन प्रधानन निर्मित भवत अतः दृष्ट नोके यद्यमस्त कार्य निर्माता चेतना दृश्य न अचेतन किमी निर्मित अस्त चेतन अतिष्ठित अचेतनमें अ निर्मा शक्नो अतः मृदादीना घटाद कुंभकारादी चेतना दृष्टानबे प्रधानस्या चेतना अधिष्ठ प्रसंग आपदेत प्रधान से प्रवर्तक येत भि सत् प्रधानमं जगत निर्मात प्रवर्तेत